र्व ब्रह्मोपनिषद महं ब्रह्मया दुर्ग परिषद प्रथम अध्याय प्रथम खंड लगभग अष्टम मंत्र का इस विचार हो गया जिसमें ओम इतक अक्षरम उद्गीथम उपासित कहा था उस अक्षर को तीन गुण विशिष्ट करके उपासना करना चाहिए करके कहा रसतमत्व आपतिमत्व समृद्धित्व के तेल गुण विशिष्ट करके उपासना करना चाहिए ऐसा करके कहा कि वो सबका सहार है रस है ये भूतों को देख करके वहां तक तो जाने में सबका सहार है और वही सबको प्राप्त कराने वाला वही है और समृद्धि जब भी कोई अनुमति देते हैं तो ओम करके बोलते हैं समृद्धि भी वही करता है समृद्धि करता है ये कहा था आगे उसकी प्रशंसा है स्तुति है वही ओंकार की स्तुति करते हैं स्तुति के लिए आगे मंत्र है तेरे यंत्री विद्या वर्तते श्रावती ओमि शमी उगातचि महिन्से विद्या द्या वर्त ओम आश्रवयती ओमी शंसती ओम उदा एक अक्षरशि महिन्नासेना पोस्ट ये किशिपोस्ट आया हुआ है के किसी आया बात कोसला था तेरा इम त्रय विद्या वर्तते न मैने ओंकार एवं जो उदगित स्वरू ओंकार है उसके द्वारा उसके द्वारा ही ये तीनों विद्या जो तीन विद्या है त्रय विद्या वर्तते तीनों विद्या रहते माने तीनों विद्या विहित करना रहते तीनों विद्या से विहित जो कर्म मान ऋग्वेद साद के द्वारा होने वाले कर्म उसी के द्वारा चलते हैं ओंकार के बिना नहीं चलते पहले ओम का उच्चार होता है उसके आगे कर्म होता है चाहे ऋग्वेदीय कर्म हो चाहे सानुवेदी हो चाहे यजुर्वेदीय हो एक तेन माने ओंकार एना यम कई विद्या ये तीन विद्या है ऋग एजुषाम तीन वेद मान वेद में विहित कर्म तीनों वेदों के बीच करना कुछ ओमकार से होता ओमकार पूर्वक ही होता है कुछ भी होता है क्यों तो कहा ओम आश्रावेटी का अध्वर्योग जब यजुर्वेदीय कर्म करने लगता है तो पहले ओम ऐसा उच्चारण करा करके कर्म के लिए प्रोत्साहन करता है और ओम ये सांसती जो ऋग्वेदी होगा वह होता ओम ऐसा उच्चारण करके होत्र कर्म में प्रेरित करता है ओम इति उद्गायति जो उदगान करने वाला है वह शामेवी वह भी ओम ऐसा उच्चारण करके उद्गान करने के लिए प्रेरणा देता है देखा एक तस्वीर अक्षर से अपचित है इसी अक्षर जो ओमकार है इसी की महिमा इसी के सम्मान के लिए ऐसा होता है क्या होता है तो ओम ऐसा करके अध्यु प्रवण करवाता है और ओम ऐसा करके संसद होता है। समसन कर्म करता है ऋवेदी होता है ऋवेदी कर्म करता है कराता है और उदगाता भी ओम पूर्वक करता है इस प्रकार इसी अक्षर के सम्मान के लिए ऐसा ओम ओम ओम लगाया जाता है महिमना रसय ना इसी के द्वारा कर्म होता है इसी की महिमा से इसी की विभूति विस्तार से इसी ओंकार से ही परंपरा से ये प्राण और अन्न दोनों इसी से बनना है ये ओंकार से ही बनेगा ओंकार पूर्वक कर्म होगा कर्म करने से स्वर्ग का फल भोगने जाएगा फिर वापसी के समय में सारा इसी इसी माध्यम से होना है अन्न बनेगा अन्न अनु शरीर बनेगा तो प्राण आएगा तो प्राण और अन्न ये भी इसी से बनना है महिमा इसी के विभूति विस्तार प्राण के द्वारा और रस पाने वाला अन्न इससे कर्म होता है आगे के लिए कर्म होता है ये कहना चाहते हैं बासी आदि से स्पष्ट हो जाएगा टीका मैं ओंकार से गुणत्रयवत सफलम उपासना उत्तम ओंकार जो बूर, तीन बूर गुण, गुण, गुण तीन गुण वाला ओंकार है रसतमत्व गुण आपई गुण समृद्धित गुण ये तीन गुण विशिष्ट ओंकार सफल इस ओंकार की सफलम उपासन मैंने फल के सहित उपासना बता दी फल होगा सबको प्राप्त करने वाला आपई कामिकवती इत्यादि किया उपासना कर दिया तथा से वक्तव्याव कुछ कहना बाकी नहीं रहा ओंकार ये तीनों गुण विशिष्ट ओंकार की उपासना बता दी फल के साथ फल का कथन हो गया तो पूरा हो गया तथा तो, तो जो वक्तव्य अभाव तेन यम इत्यादि वाक्य मनर्थन ये शंका है इसलिए आगे जो तेनाली वाक्य जो है मंत्र है अर्थशाली नहीं होंगे क्योंकि अर्थ तो पूर्व में पूरा हो चुका है फल पूरा हो चुका है फल सही कथन हो गया यदि आशंका ऐसी शंका होती है तो उसके उत्तर में कहते हैं अथ भाष्य व्यश अथ ईरान अब ओमकार के उपासना बता दी फल के सहित कथन हो गया अब क्या कहना चाहते हैं अथ इदान अक्षर तवती उस ओमकार की प्रशंसा करते हैं स्वृति की प्रशंसा करती है उपास्यवाद क्यों उपास्य है इसलिए उसको प्रवोचना के लिए लोगों की प्रवृत्ति हो उसमें प्रोत्साहित करने के लिए ऐसी ओपकार है हम भी उपासना करें ऐसी प्रोत्साहन हो इसके लिए उस अक्षर की प्रशंसा करती है स्मृति कहा कथन कैसे प्रशंसा करती है तथा कहा तेन अक्षरणा प्रकृति प्रकृत अक्षर है ओम का ओम इतक्षर उद्गी उपासित प्रकृत ओंकार है तेन अक्षरणा उस ओंकार के द्वारा अक्षर के द्वारा माने अक्षर माने वर्णात्मक है इसलिए अक्षर कहा गया उसके द्वारा प्रकृति प्रकृत वही है चंदा ओंकार इम ऋग्वेदादि लक्षण त्रय विद्या माने त्रय विद्या विहित कर्म इतना ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद चारों वेदों को तीन वेद बोलते हैं तो अथर्व वेद को ऋग्वेद के अंतर्भूत कर देते हैं तीनों वेदों के द्वारा विहित जो कर्म होना है ओंकार पूर्वक ही होता है ओंकार ऐसी है। कोई भी वेद संबंधी कर्म करना हो पहले ओंकार का उच्चार होता है उसके बाद कर्म होता है वैदिक कर्म तब होता है ये कहना चाहते हैं तेना अक्षर है प्रकृति तो प्रकृत अक्षर है जिसके प्रकरण चल रहा है यं ऋग्वेद आदि लक्षण जो ऋर्गुर्वेद यजुर्वेद सामवेद स्वरूपा जो विद्या है त्रय विद्या तीन विद्या है विद्या बने वेद त्रय विद्या विहितम भी कर्म क्या फेम त्रय विद्या का सब लक्षणावृत्ति से लेना त्रय विद्या बने त्रय विद्या विहित भी कर्म तीनों वेद विहित कर्म को लेना ऐसा करो। नहीं त्रय विद्या आश्रवण आदि भीर वर्तक है तीनों विद्या वह आदि भी नहीं होता आश्रमण आदि तब कराता है ओंकार के उच्चारण पूर्व कराता है कर्म करवाता है सुनने के बाद कर्म करेगा कर्म करवाना तात्पर्य है नहीं त्रय वित्त आश्रवणादि विदे आश्रवण संगसंग उद्घायन के द्वारा तीनों विद्द्या नहीं तीनों विद्या विहित कर्म होता है इसलिए त्रय विद्या का अंत त्रय विद्या विहित कर्म लेना कहा कर्म तो तथा प्रवर्तते कर्म तीनों विद्या वेदों द्वारा विहित कर्म ये ये उस प्रकार से हो जाता है त्रय विद्या के माध्यम से कर्म का विधान हो जाता है ये प्रसिद्ध कर्म तो तथा प्रवर्तित प्रसिद्धम प्रसिद्ध है ओंकार पूर्वक कर्म करता है चाहे ऋजुर्वेदी हो चाहे ऋग्वेदी हो चाहे श्राम वेदी हो कथम प्रश्न आया तो कहा ओम इति आसना जब अधर्य ऋग्वेद के जो ब्राह्मण होगा उसको अध्यर्यु कहते हैं अध्वर्यु जब श्रवण कराने का प्रसंग आएगा तो बोलेगा ओम ऐसा करके सुनाता है कर्म करता है श्रवण कर्म करता है श्रावण कर्म करेगा और ओम इति संसति जो होता हो होगा ऋग्वेदी होगा ऋग्वेदी जो ऋप्तु होगा उसको कहेंगे होता होता जो है वो भी ओम ऐसा करके प्रशंसा करना आरंभ करता है स्तुति करना आरंभ करता है ओम यदि उदगायती जो सामवेदी होगा उदगाता वो भी ओम ऐसा उच्चारण करके ओम का कर्म करना आरंभ करता है यदि लिंगाच्चार सोम तीनों होना है जिस याग तीनों होता हो श्राव आश्राव आश्राव भी होता है संगसन भी होता हो और उद्गान भी होता हो कहा होता है सोमयाग में तीनों हो सकता है मानी अग्निहोत्र आदि में तीनों नहीं होते हैं तीनों वेदों का विहि कर्म नहीं होता अग्निहोत्र आदि में वो सोमयाग है लिंग ही मिला क्या पर मिलता है क्या ज्ञापक मिला ओमति श्रावि ओमित संसदी ओम उदगा एक ही कर्म में तीनों होना है तो सोमयाग यहां लक्षित होता है लिंगाचार्य लिंग बना ज्ञापक मिला हुआ है इसलिए सोमयाग में एक होता है समझना है तत्स्य कर्म यत में अक्षर से अवचित पूजा ये जो कर्म हो रहा है ओम पूर्वक जो आश्रमण करना ओम पूर्वक संसन करना ओम पूर्वक युदान कर्म जो होना है ये किसके लिए इसी अक्षर के सम्मान के लिए देखो इसके बिना वो कोई कर्म नहीं करता वैदिक कोई कर्म नहीं करते वैदिक लोग इसके सम्मान होगा पूजा पूजा अभिति बारे पूजा सम्मान ऐसा करने से ओंकार की महिमा होगी हम बता क्यों क्यों सम्मान करना कहते हैं परमात्म प्रतीकम ही तत्व वो जो अक्षर है ओंकार ये परमात्मा का प्रतीक है जैसे भगवान विष्णु के प्रतीक शालीग्राम भगवान शंकर के प्रतीक नर्मदा से जाखंड ये होता है इसी प्रकार ओंकार का प्रतीक ओंकार परमात्मा का प्रतीक है इसलिए उसका सम्मान होता है ओम ईश्वर द्वारा परमात्मा प्रतीक ही तत्त मरे अक्षरम वो जो अक्षरकार है वह परमात्मा का प्रतीक है तद अवचित परमात्मा ने जो उसकी जो सम्मान होगा प्रतिमा का जो सम्मान करते हैं प्रतीक का वो क्या होगा मुख्य देवता का ही परमात्मा का सम्मान हो जाएगा हम मूर्ति में श्रृंगार करते हैं वस्त्र आदि पहन जाते हैं चंदना आदि चलन का लेप करते हैं सम्मान हुआ किसका मूर्ति की क्योंकि वह सम्मान किसका हो जाएगा अपने इष्ट का हो जाएगा प्रतीक का जो सम्मान है इष्ट का ही हो जाता है ये कहा परमात्मा प्रतीकम ही तत् वो अक्षर परमात्मा का प्रतीक है वो ओमकार तद अपचिति माने परमात्मा देगा उसके जो सम्मान है अपचिति माने सम्मान परमात्मा का ही है प्रतीक का जो सम्मान होगा तो इष्ट का ही होगा वो सात अपचिति परमात्मा वो जो पूजा है परमात्मा की है क्यों गीता के अठारहवें अध्याय में कहा है स्वकर्मा तम सिद्धि बिंदति मानव ये न प्रवृत्ति भूतारण ये नर्वविधम कदम स्वकर्मा तमचिम विंदती जिससे सारे प्राणियों की प्रवृत्ति होती है जिसके बिना नहीं होती है किसके बिना चेतन के बिना नहीं होती है चेतन के बिना जड़ में प्रवृत्ति नहीं होती है शरीर आदि सारे जड़ है ये प्रवृत्ति भूत आनाम भवंती भूतादी जो होने वाले शरीर आदि सब भूत हैं भूतों की प्रवृत्ति जिस तत्त्व से हो जिसके बिना नहीं हो सकती गाड़ी की प्रवृत्ति होती है कब चेतन के आश्रित होने पर देखा है इसी प्रकार जिस तत्त्व से सारे की प्रवृत्ति होती हो और एक सर्वनिधम तत्व जिसके द्वारा सारा व्याप्त हो कहीं अभाव न हो जिसका सर्वत्र फैला हुआ हो स्वकर्मात्में दर्ज अपने अपने कर्म के आधार से उसकी पूजा करके अपने स्वकर्म मानी वर्णाश्रम विहित कर्म जिस वर्ण का हो जिस आश्रम का हो तद कर्म स्वकर्म अपने कर्म के माध्यम से उसकी पूजा कोई पूजा है आश्रम धर्म को निभाना ईश्वर की पूजा है अपने जो आश्रम धर्म है कोई निभाने का काम है कोई पूजा है इसमें स्वकर्म स्वकर्म तम। आत कौन जिसके जिस द्वारा भूतों की प्रवृत्ति हो रही है और जिससे सारा संसार व्याप्त है तम वही उसी की अपने अपने कर्म के माध्यम से पूजा करते तम अभ्य सिद्धि विंदती मानव है ये मानव सिद्धि को प्राप्त कर ज्ञान प्राप्त करता है परमात्मा की पूजा कौन सी पूजा है वर्णाश्रम भी धर्म का पालन यही परमात्मा की पूजा है ऐसा कहा योगवाशिष्य में कहा है सुवर्णाश्रम धर्मेण पूजया हरि संतोषम जनय ब्राह्म तदेवेश्वर पूजन ईश्वर की पूजा ईश्वर की पूजा बोलते हैं क्या है ईश्वर की पूजा वर्णाश्रम धर्म का पालन करना यही ईश्वर की पूजा है स्व धर्म है किस वर्ण का है किस आश्रम का है वह व्यक्ति हर व्यक्ति को आश्रम धर्म और वर्ण धर्म जो तो लगा होगा किसी ने किसी जाति में पैदा हुआ होगा ब्राह्मण क्षेत्र वैसे सुंदर यह वर्ण धर्म है और आश्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम गृहस्थ आश्रम दानप्रस्थ आश्रम संन्यास आश्रम हर व्यक्ति दो धर्म से युक्त होगा ब्रह्मचारी होगा तो वे तो आश्रम धर्म हुआ और किसी जाति का होगा वो ब्राह्मण आदि तो बर्ला धर्म भी होगा उसमें वैसे गृहस्थ में होगा वैसे बानप्रस्थ में होगा वैसे संन्यास में होगा आश्रम धर्म धर्म और आश्रम धर्म दो धर्म होता है दो धर्म हर व्यक्ति में लगा हुआ है तो वो अपना कर्म मैंने अपने बर्लाश्रम वि कर्म हम किस वर्ण के किस आश्रम गए तो हमारे लिए कौन सा कर्म वेद ने निहित किया है श्रुति स्मृति के द्वारा कौन सा कर्म नहीं था वही कर्म हम होता है स्वकर्म योगाशिष्ट कहा यही कहा स्वर्णाश्रम धर्मेणा अपने हम तो वर्णाश्रम धर्म के द्वारा वर्ण और आश्रम लगा हुआ है उसके लिए कौन सा कर्म का विधान है वह कर्म वर्णाश्रम विहित कर्म के द्वारा स्वधर्मा स्वर्णाश्रम धर्मेणा पूजया हरितोषण वर्णाश्रम धर्म पूजा के द्वारा हरि के संतोष करने से भगवान के संतोष करने से संतोषम जनेत राम हे राम बस जी कहते हे राम संतोष प्राप्त करे। अपने करें अपने बरलासम विहित कर्म करने से भगवान की पूजा हो जाती है उसी से संतोष प्राप्त करे तदेव ईश्वर पूजन वही ईश्वर का पूजन वही है ऐसा कहा गीता के अष्टम अध्याय के अष्टादश अध्याय कहा न प्रवृति भूतानाम ये नर्विधम तदम स्वकर्मा तम जर्चिन की जिससे सारे भूतों की प्रवृत्ति होती है सारे भूत जड़ हैं जिस तत्व के सान्निध्य होने पर भूतों की प्रवृत्ति होगी माना चेतन जो आत्मा तत्व है ये न प्रवृत्ति भूतान ये न सर्वम ततम जिसके द्वारा सारा व्याप्त है किसी कई अभाव नहीं है ऐसा तत्व है क्योंकि कल्पित जो फेस्ट जहां भी होंगे अधिष्ठान होगा ही होगा अधिष्ठान अधिशान आपका होता है स्वकर्मा तम अधर्त उस तत्व को अपने कर्म के द्वारा पूजा करना मैंने अपने आश्रम भी जो कर्म होगा हमारे लिए जो कर्म होगा वही कर्म दूसरे का कर्म नहीं ब्रह्मचारी को सन्यासी का कर्म नहीं अपनाना चाहिए नहीं तो क्या होगा परधर्म हो गया सन्यासी को ब्रह्मचारी वाला कर्म नहीं करना वो परधर्म है स्वधर्म धर्म श्रेय परधर्म भयावह जिस वर्ग का जिस आश्रम का होगा उसी के द्वारा ही वो उस सिद्धि को प्राप्त करता है सिद्धि माने ज्ञान प्राप्त करेगा मुख्य के साथ ज्ञान प्राप्त करता है ये कहा था एक गिता ने कहा स्वकर्मा तम जत सिमित मानव एक स्मृति ऐसा कहा है तो जब ओंकार की पूजा करता है तो परमात्मा का ही सम्मान हो जाता है ओंकार ही सम्मान से कहा महिमनारसेना है आगे उसके विभूति महिमा इसलिए तो की उसके उसकी महिमा प्राण होता है प्राण उसी से उत्पन्न होता है कैसे होता है साक्षात्व तो नहीं होगा परंपरा से होता है कैसे आगे भाष्य टीका से स्पष्ट हो जाएगा महिमना रस लेखिज एत से अक्षर से ये अक्षर जो ओंकार है इसी के इसी का महिमा महत्व इसकी महानता से महिमा से मृत्यु की यजमान आदि प्राण कौन सा प्राण होगा या महिमा प्राण कौन सा कर्म का निष्पादन होता है ऋतु यजमान आदि के प्राण के द्वारा कर्म किया जाता है ऋतु का प्राण यजमान का प्राण यजमान की पत्नी होगी 16 ऋतु होंगे कर्म में और एक यजमान एक यजमान पत्नी और अट्ठारह होंगे उनके प्राण के द्वारा कर्म के एक आदि कर्म का निश्वत सम्पन्न होगा एक होता है एक जाना चाहते हैं इसी के द्वारा महिमा महत्व माना ऋतु यजमान आदि प्राण माने कर्म के एक प्राण के द्वारा कर्म का कर निष्पादन होगा अच्छा तथा एत से वक्षर से रसे ना और यज्ञ के लिए चाहिए क्या ब्रहि चाहिए बनाना है वो भी उसी के रस से मानी उसी के सहार से होना है रस अनुसार तथा एत से वक्षर से रसे ना मानी बृहदी रस निर्मृत्यविशाह बृहबादी जो रस है उसके द्वारा संपन्न हुआ जो हबी है उसके द्वारा यज्ञादि होता है याग होमादि अक्षरण क्रिय थे सारे के सारे काम अक्षर के द्वारा ही होता है अक्षर के द्वारा निष्पाद्य प्राणादि आदि हैं तो प्राण आदि के द्वारा यज्ञादि निष्पन्न होता है ये कहा याग होमादि जो याग होमादि जितने भी हैं सब अक्षरण क्रिय अक्षर के द्वारा ही किया जाता है परंपरा से तत् आदितम मुक्त और ये जो यज्ञादि जो किया जाता है वो यज्ञ आदि कहा जाएंगे अंतिम में पूर्णाहति हो गई तो आदित्य को प्राप्त होगा यज्ञ में जो हम आहुति डालते हैं वो आहुति आदित्य को प्राप्त होती है आदित्य जाए थे वृष्टि वहां से फिर वृष्टि के रूप से वापस हो जाती है वह आहुति जायते वृष्टि तत्व अन्न तथा प्रजाय ऐसा मनुष्य मृत्यु है तो उसके द्वारा अन्न होगा अन्न के द्वारा फिर प्रजा सृष्टि होगी तो सारा संसार उसी ओंकार से वहां इस परम्परा से है ऐसा बोलते हैं तत्व वृष्टिया जो आदित्य को प्राप्त होगी वह आहुति वृष्टि आदि के क्रम प्राण और अन्न फिर कोई शरीर बनेगा तो प्राण आएगा पहले अन्न होगा उसके बाद शरीर बनेगा जाएगा प्राण एक अन्न एक फिर कोई प्राण और एक अन्न के द्वारा एक ये की वृद्धि होगी एक ये हो करेगा व्यक्ति अतः उच्चते अक्षर से मैं इसलिए कहा उसी अक्षर के विभूति और रस बने अन्न आदि रस के द्वारा एक होता है बार बार यही चलता है एक चक्र चलता है एक चक्र होता रहता है एक आदमी टीका स्तुतिर अनर्थक्य आशंक आह स्तुति किस के लिए करना ओमकार की स्तुति के लिए आगे का मंत्र बताया तो क्यों स्तुति करना अनर्थक है ये शंका आई तो कहा क्यों वो उपास्य है ओमकार इसलिए उसकी प्रशंसा करने आवश्यक है उपास्य ये बता दिया प्ररोचनाथम मैंने श्रोताओं की मनोवृत्ति को प्ररोचन करने के लिए प्ररोधित करने के लिए उत्साहवर्धन के लिए उसकी प्रशंसा की जाती है कहा ठीक है प्ररोचन प्रश्न पूर्वकम प्रकटे प्ररोचन क्या है तो प्रश्न पूर्वक प्रश्न लेकर के उत्तर देते हैं त्रय विद्या इत्यादि कहते हैं अथ इत्यादि अत्री विद्या इत्यादि प्रश्न होगा कथम इत्यादि है प्ररोचन कथम कथम कर दिया प्रश्न किया त्रय विद्या बर्त आगे कथम के आगे भाष्य में है कथम ते उत्तर दिया तेनाली त्रय विद्याद्या के आगे बर्तते क्रियापद लगा देना कहते हैं तीनों ये त्रय विद्या रहते हैं इसे अक्षर के द्वारा कहते हैं संबंध कथा त्रय विद्या इतने उपचरिता कथा ये त्रय विद्या पद गौण प्रयोग है मुख्य नहीं कर्म करता है इसी ओंकार के द्वारा कर्म करता है इसमें तात्पर्य विहित कर्म करता है लक्षणावृत्ति है ये गौण प्रयोग है त्रैविद्या विद्या माने विद्या का कथन नहीं विद्या विहित कर्म में ले जाना है ये कहा त्रैविद्या उपचरितार्थत्म कथा ये त्रय विद्या ये जो पद है ये उपचरितार्थ है गौण प्रयोग है ये कथन करते हैं तो त्रैविद्याद्या विहित कर्म इतर्थ वाशिवेगा त्रैविद्या का तीनों विद्याओं के द्वारा ऋग्वेद के द्वारा विहित कर्म ओंकार के द्वारा होता है ओंकार के उच्चारण पूर्वक का कर्म होता है ओंकार की ऐसी महिमा है वेद विहित कर्म करने से ओंकार बिना होता ही नहीं ओंकार चाहिए ऐसी महिमा है ओंकार की ये बोल रहा है आगे क्योंकि श्रुतम तेजता व्याख्या के सुना गया था त्रय विद्या और अर्थ करते हैं त्रई विद्या विहित कर्म ऐसा क्यों जो सुना गया उसको त्याग क्यों कर दिया जाता है ये प्रश्न आया तो उत्तर दिया नहीं कहा कहाभाष्य में नहीं त्रय विद्या में आश्रमण आदि भी तीनों विद्या आश्रमण के द्वारा नहीं रहता याश्रवयती संक्षति उदगायती ऐसा मंत्र हैं तो ये क्या त्रैविद्यात भीद कर्म में जाता है वार्ता ये आता जी का तस्य स्वरूप लाभ से अनादित्व हेतु जो नशी विद्या है ना उसको तो उत्पन्न होना नहीं है वो तो अनादि है वेद अनादि अपौ अनादि है इसलिए उसके स्वरूप पहले से ही है तो ओम के द्वारा उसकी उत्पत्ति होनी नहीं है उत्पत्ति किसी कर्म की होनी इसलिए यहां त्रय विद्या करता है त्रय विद्या भेद कर्म करना ये कहा तस्या मान त्रय विद्या जो तीनों विद्या है है वो तो स्वरूप लाभ उसके स्वरूप लाभ के लिए ओंकार की उच्चारण करनी होगी किंतु अनादि है वो अनादि है हेतु तो अनपेक्षा उसके लिए कोई कारण आप अपेक्षा नहीं है इस, इसलिए कहा त्रय विद्या करता त्रय विद्या विहित कर्म ये कहा कर्म आप कथम आश्रवणादि भी आत्मान लभते कहते कर्म भी देव कर्म भी आश्रवण संग संघ उदात उदगायन क्रिया के द्वारा कर, कैसे वो अपने स्वरूप प्राप्त करते हैं प्रश्न आया कर्म अपनी कथम आश्रवण आदि आत्मा तो ये कर्म भी अपना स्वरूप की प्राप्ति कैसे करते हैं आत्मा मैंने स्वरूप अपने स्वरूप की प्राप्ति कर्म कैसे करते हैं श्रवण आदि के द्वारा तत्र कर्म तू कहा कर्मतु तथा प्रवर्तते ऐसा श्रवण कर्म आश्रावण कर्म उदगान कर्म शमसन कर्म हो जाता है प्राप्त करते हैं ये कहा ये प्रसिद्ध है बताया कि काम प्रसिद्धि में वो प्रपंच प्रसिद्धि है कर्म तो ऐसा स्वरूप प्राप्त कर करते कैसे तो कथम इत्यादि प्रश्न आया उसका उत्तर दिया ओम इति आश्रावयती इत्यादि कहा yeah. ऐसा करके आश्रवन कर्म करवाता है करवाता है और ओम इति संसि संसन कर्म करवा स्तुति कर्म, कर्म करता है ओम का उच्चारण करके और ओम इतिगति ओम ऐसा उच्चारण करके उदगान कर्म करता है इत्यादि अच्छा लिंगाच सोमयाग एव गम्य कहते हैं ये जो तीनों कर्म जिस आग में होता हो जिसमें आश्रमण कर्म भी होता हो शन कर्म भी होता हो उद्घार वो सौम याग है ज्योतिष का विकृति याग है प्रकृति याग ज्योतिषोम है उसकी विकृति सोमयाग ये कहना चाहते हैं सर्वत्यन कर्म न्यायाद ओंकारेण वैदिक कर्म स्थिति स्तुति कदम ओमकार की महिमा में कहा है अच्छा आध्र्य अच्छा अध्यर्य हौत्र औदगात्रहार से तीनों के तीनों एक स्थान में हो अधर्य गर्म का अध्यर्य बोला से होने वाला कर्म मानी यजुर्वेदीय ऋत्यु के द्वारा होने वाला कर्म होता है अध्यर्य कर्म अधर्य कर्म और ऋग्वेदीय जो ऋत्युक से होने वाले कर्म को हौत्र कर्म कहते हैं और सामवेदीय जो मृत्यु होगा उसके द्वारा होने वाले का उद्गात्र कर्म कहते हैं इनका समहार माने तीनों एकत्रित कहा दिखाई पड़ता है दर्श पूर्णमास आदि से असंभार दर्श पूर्णमा आग में ये संभव नहीं तीनों नहीं होता है तीनों वहां ऋत्यु नहीं मिलेंगे जहां हौत्र कर्म भी होता हो और उदगात औत्र कर्म भी होता हो आदर्व कर्म होता है दर्श आदि में नहीं होता है नहीं होना असंभवाद अवनिष्टोमादि संभवाद अवनिष्टोमादि में ही संभव तीनों होता है तीनों तीनों ऋतु के कर्म होते हैं वहां संभवाद तत्यम समाहिंगात वो तीनों का समाह यहां दिखाई पड़ रहा है ओ मीधि आश्रा वह ओ मीति संसदी ओ मिधी उद्घाइित यहां तीनों का समाह दिखाई दिया एकत्रित दिखाई दिया समाहराज लिंगात ओंकारला प्रवर्तमान ओंकार के द्वारा जो प्रवर्तन होने वाला त्रय कर्म सोमयाग प्रतिभादी विधित कर्म सोमयाग यही प्रतिभा थी यहां विद्या बोला हो क्यों त्रय विद्या विहित कर्म ही प्रतिभा होता है यह कहा लिंगाच्य बोला थे इसलिए कहा लिंगाच सोमयाग इति गमने कहेंगे लिंग यही है यहां तीनों के तीनों का कथन है यार श्राविति संसति उद्गायति तीनों बोला है जिस याग में होता होता सोमयाग होता है ऐसा कदम मनुस्मृति में कहा है श्रवती अनुकृतम कर्म इति न्यायात यह मनुस्मृति का श्लोक है द्वितीय अध्याय में आता है मन स्मृति में ब्रह्मणा ब्रह्मणा प्रणम कार्या आदो अंत्ये सर्वा सर्व्नकृतम पूर्वं परस्ताच विशीरियति ऐसा कहा है ब्रह्म मान्य वहां वेद वेद का जब पठन पाठन करना हो क्या करना चाहिए पूर्वक शुरू करना और प्रणव द्वारा समापन करना चाहिए यह कहा है ब्रह्म प्रणवम कार्यात ब्रह्म जो है कुरियात ब्रह्म मान वेद वेद को क्या करे प्रणवपूर्वक उच्चारण करे ओंकार पूर्वक उच्चारण करे वेद का उच्चारण करें ब्रह्म मान ब्रह्म मन वेद ब्रह्मण प्रणवम कुरियात आदव अंत सरता शुरू में भी प्रणवपूर्वक अंतिम में भी दोनों तरफ लगना चाहिए जैसे संपूट बोलते हैं ना पूर्व में पर में लगाते हैं उसी प्रकार ओंकार दोनों में लगने दोनों तरफ लगना चाहिए सर्वति अनुंकृतम पूर्वम यदि पूर्व में ओंकार का उच्चारण नहीं करेगा तो वो सफल नहीं होगा और परस्ताच परस्ताक्षति और अंतिम में ओमकार का उच्चारण नहीं करेगा मंत्र आदि के अंतिम में तो क्या होगा शिथिल हो जाएगा दोनों ओमकार लगाना चाहिए ऐसा मनुष्य मित्र ने कहा है वही बात यहां दे रहे हैं सर्वति अनुंकृतम कर्म यदि न्यायात इस युक्ति से ओंकारेणा वैदिकस्य कर्म स्थिति ओमकार के द्वारा ही वैदिक कर्म की स्थिति है ओमकार के बिना वैदिक कर्म का फल नहीं मिलेगा वैदिक कर्म कोई भी हो उसका फल स्थिति है ओमकार पूर्वक ही है मंत्र ओमकार के साथ करता है तो वैदिक कर्म स्थिति है नहीं तो वैदिक कर्म नष्ट हो जाएंगे वैदिक से कर्म स्थिति ओंकार ना कहा ओंकार के द्वारा वैदिक अवस्थिति स्तुति में विधायक ये प्रशंसा है ओंकार की उसके बिना कोई कर्म नहीं होता वैदिक कर्म यह ओंकार की प्रशंसा है ये प्रत्यंत कर्म दूसरी तीति पता है इत्यादि कहा तच्च कर्म तस्य व अक्षर से पूजा कम कहा उसी के सम्मान के लिए है ये जो कर्म तीनों वेद विहित कर्म किसके लिए ओमकार के सम्मान के लिए तो ओमकार पूर्वक कर्म करना है कर्म करने से ओमकार का उच्चारण होगा तो ये ओमकार की पूजा सम्मान के लिए है ऐसा कहा ठीक है कथम पुनर्म कर्मणा पूज्य वो जो अक्षर है ओंकार कर्म के द्वारा कैसे सम्मानित होगा पूजित कैसे होगा ये प्रश्न आया तो उत्तर देते हैं परमात्मा प्रतीकम ही तत्व कर्म किया जाता है परमात्मा के लिए और परमात्मा का प्रतीक है ओम इसलिए उसका सम्मान हो गया भगवान नाम से प्रसन्न हो जाते हैं भगवान को किसी ने देखा नहीं हम राम राम करते हैं श्याम श्याम करते हैं जो भी करते हैं नाम तो लेते हैं क्या करते हैं नाम तो नाम में प्रसिद्धि है यही है परमात्मा का नाम है ओंकार परमात्मा प्रतीकम ही तत्व ठीक है परमात्मा का प्रतीक है वह अक्षर तत्व अक्षरम ऐसा ठीक है तस्य तस्व तत्प्रतीकत्व क्यों तस्य मने ओंकार ऐसे वो परमात्मा का प्रतीक मानने पर क्या सिद्ध होगा प्रश्न उठा तो कहा तत्तिथिति परमात्मा ना उसकी जो सम्मान हुआ पूजा हुई ओंकार की वो परमात्मा की है नाम के सम्मान करने देने से नामी का ही सम्मान होगा ऐसा होता है काम ठीक है कर्मणा परमात्मा च आराध्यते हैं यदि कर्म के द्वारा परमात्मा का आराधना होती हो तो तीन तत्प्रतीकत्वाद अक्सर आदि अभी ते आराधना तेरा आराधना से तो क्या होगा वो परमात्मा का प्रतीक होने से उस ओमकार के द्वारा इसका प्रतीक भी हो जाता आरा, आराधना हो जाती है कर्म के द्वारा यदि परमात्मा आराध्य की आराधना होती क्या तो क्या होता तरी तब तो तत्प्रतीक उस परमात्मा का प्रतीक होने से अक्षरश्या माने कर्मण उस कर्म के द्वारा आराधना होती। नचा इस्वरस, नचा इस्वरस ना आराधना ना होती है किन्तु न चाह न आराध्यते ओमकार के द्वारा कर्म कर्म के द्वारा ईश्वर की आराधना नहीं होती है तेरह मारे कर्मणश न आराध्यते ईश्वर की आराधना नहीं होती प्रमाण प्रमाणवा ईश्वर की आराधना होती है करके प्रमाण नहीं है कोई प्रमाण नहीं मिलता है कर्म के द्वारा परमात्मा की पूजा होती हो ऐसे कोई प्रमाण नहीं मिलता यदि कर्म के द्वारा परमात्मा की पूजा होती तो तो उस कर्म के द्वारा उसके प्रति की भी सम्मान हो जाती किंतु परमात्मा कर्म के द्वारा पूजा होती है कहीं प्रमाण नहीं है तो फिर यह ओंकार के लिए पूजा के लिए कैसे होगा ये प्रश्न हो उसके उत्तर बताते हैं नए भगवदगीता नहीं पढ़ा तुमने तो, कर्मना तो तम अभ्यर्थ है सिद्धिम विन्दित मानव तम माने परमात्मा का अर्थ परमात्मा क्यों पूर्व में है ये न प्रवृत्ति भूतान ये न सर्वनिधन तथा जिसके द्वारा संपूर्ण भूतों में प्रवृत्ति भूतों की प्रवृत्ति होती है जो सर्वत्र व्याप्त है अपने कर्म के द्वारा उसकी पूजा करके परम पर धर्म रूपी कर्म पूजा करके सिद्धिम विंदति मानव के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करेगा ईश्वर की पूजा होगी तो अंतकर्म की शुद्धि होगी तो ध्यान होगा ये गीता में ऐसा कहा है कर्म से परमात्मा की प्राप्ति होती है ये दिखाया है कहा वर्णाश्रम विहित कर्मा कौन सा कर्म होगा स्वकर्मा व्यर्थ में वर्णाश्रम विहित कर्म वर्णाश्रम विहित कर्मणा ईश्वरम प्रसाद्य अपने अपने वर्णाश्रम विहित कर्म के द्वारा ईश्वर के प्रसन्न करके ईश्वर को संतुष्ट करके यह अर्थ है अपने हम छोटे वर्ण हैं अथवा भिन्न आश्रम में पड़े हैं तो नहीं समझना कि बड़े वाले होकर काम करें फिर फल नहीं मिलने वाला है हम जिस वर्ण के हैं जिस आश्रम में हैं उसी के अनुसार कर्म करेंगे तो फल होगा ईश्वर तो प्रसन्न होंगे नहीं तो नहीं वर्णाश्रम विहित न कर्म आश्रम विहित कर्म के द्वारा ईश्वर प्रसाद के ईश्वर को प्रसन्न करके तत्प्रसाद आप जब ईश्वर की प्रसन्नता से क्या होगा तत्पसाद तो अवसाद ईश्वर की कृपा से तत्फल तो करता प्राप्त होती उस कर्म का फल प्राप्त करेगा अंधकर्म की शुद्धि के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करेगा तो प्राप्त होती भगवता उत्तर भगवान ने कहा स्वकर्मात्म्य सिद्धि विंदती मानवा भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है तत्वादश्वर पूजा आसन कर्म की कम दे वर्णाश्रम विहित कर्म जो होता है ईश्वर की पूजा के लिए होती है ईश्वर के सम्मान पूजन के लिए आइए तथा तत्प्रतीकत्वाद तद इसलिए क्या ईश्वर इस की पूजा होती है कर्म से वर्णाश्मीन कर्म से और वो ईश्वर के प्रतीक है कौन ओंकार तथा तत्प्रतीकत्वाद तद उसी परमात्मा का प्रतीक होने से ओंकार से तत्पूजा कर्म ये उत्तम इसलिए ओंकार भी उसी सम्मान के लिए कर्म हो जाता है वेद विहित कर्म ओंकार के सम्मान के लिए हो जाता है वैदिकम कर्म अक्षर पूजा अर्थम अक्षरम स्तुत्व विधानधारण स्थल वैदिक कर्म जितने भी हैं उस अक्षर ओमकार की स्तुति के लिए है उसके सम्मान के लिए है ऐसा एक प्रशंसा करती है इस बात के जितने भी वैदिक कर्म होते हैं ओमकार के बिना नहीं होते तो ओमकार की प्रशंसा के लिए है स्तुति पूजा के लिए है एक कहा वैदिकम कर्म अक्षर पूजा उस अक्षर ओंकार है उसकी पूजा के लिए सम्मान के लिए क्योंकि अक्षरम स्तुत्व इस प्रकार क्या हुआ तो उस अक… ओंकार की स्तुति हो गई प्रशंसा हो गई प्रशंसा करके वेदांतर में तो अन्य प्रकार से फिर स्तुति करते हैं ओंकार से ही सब कुछ हो जाता है प्राण शरीर आदि सब ओंकार से बनता है इतना महिमा है उसके। क्या कैसे कैसे बनता है क्यों वैदिक कर्म ओंकार पूर्वक होता है वैदिक कर्म से कर्म जो करेंगे आहुति आदि डालेंगे वह आहुति आदित्य को प्राप्त होगी सूर्य के किरण के माध्यम से ऊपर चली जाएंगे और सूर्य अपने पास रखेंगे ना जल बढ़ा करके जल के माध्यम से जिसे गिरा देंगे गिराएंगे तो पृथ्वी पर आने पर अन्नादि रूप में हो जाएगा वो और अन्नादि होने पर भोक्ता खाएगा फिर वैसे एक शरीर बनेगा प्राण हो जाएगा तो इस तरह से सारा संसार उसी से बनता है ओंकार से ओंकार से ओंकार कर्म होगा वैदिक कर्म उसके कर्म का अंतिम परिणाम आहुतियां जो होगी वो आदित्य को प्राप्त होगा बाष्पीकरण बास्प, के माध्यम से और आदित्य फिर उसको वर्षा के रूप में लौटा देंगे धरती पर आने बाद ग्रीय आबादी अन्न रूप में हो जाएगा उस बाद प्रजा प्राण आ जाएगा अन्न प्रजा सब बन जाएंगे सारा संसार ओमकार का खेल है इसलिए ओमकार की स्तुति होती है ये कहना चाहते हैं किंचकर के बाद किंचस्य व अक्षस्य महिमा इसी की महिमा से इसी ओंकार की महिमा से महत्वराम महिमा माने महत्वेराम ऋतु के यजमान आदि प्राण एक में बरतते हैं ऋतु यजमान आदि प्राण के द्वारा माने यहाँ महिमा प्राण है उसकी उसके, उसके द्वारा कर्म निष्पादन होता है ऋत्यु का प्राण यजमान आदि के प्राण के द्वारा उसके कर्म का निष्पादन होता है ये कहा ठीक है यजमान आदि पर आदिपत पत्नी के कर्म करने के लिए अट्ठारह व्यक्ति की आवश्यकता है इसको मुंडको परिषद में चर्चा है अष्टादश हमार उत्ता इत्यादि आया है माने सोलह तो ऋत्यु के लोग होते हैं और यजमान एद्मान, यजमान मिलकर का अठारह होते हैं यजमान आदि से आदि से गजमान की पत्नी भी रहेगी साथ में कर्म के लिए ऐसा प्राणी त्रय विहित कर्म बरते समय प्राणों के द्वारा तीनों तो वेद विहित कर्म होता है प्राण नहीं तो कर्म नहीं कर सकता व्यक्ति उसी ओंकार से प्राण बनता आगे जाकर ये कहते हैं क्यों अन्य स्तुति भी है रस उसी के रस से मानी ब्रीह अन्ना भाव भी उसी का होना है उसी के सहार से आगे शरीर बनेगा टीका तथा तथा तस्व अक्षर होगा रस माने यहां पर ब्रहदी रस निर्वृत्ते हबिशाह जो अन्न है रस देगा उसके द्वारा निष्पन्न जो हवि होगा उस हवि के माध्यम से आहुति के माध्यम से कहा टीका में कहते हैं यथा अक्षर विकारय यजमान आदि प्राणिकम कर्म प्रवर्ते तथा जिस प्रकार अक्षर का विकार है उसी अक्षर से बनता है यजमान आदि रिक्त आदि का, का प्राण उसी प्रकार यजमान आदि प्राण है, उसी यजमान के प्राण आदि के तो वैदिक का कर्म यथावत बर, यथावर्त जिस प्रकार, प्रकार प्रवृति होती है वैदिक कर्म की तथा उसी प्रकार उसी ओंकार के द्वारा निष्पन्न ज्वरस होगा बृह अन्नादिभाव होगा उसके द्वारा भी वो वैदिक कर्म तैयार होता है क्योंकि तो आहुति उसी की दी जाती है ये चाहते हविशा इ पूर्वोत्मेश वैसे करना कहा कथम ऋत्युगादि प्राणा नाम हविष अक्षर विकार तो के प्राण और हवी अक्षर का विकार कैसे होगा उस ओंकार से कैसे बनते हैं ये प्रश्न आए तो कहा याग इत्यादि कहा याग होगा अक्षर के लिए देखो कैसे ऋत्यु के प्राण कैसे बनता है उस ओंकार से और अन्नादि कैसे बनते हैं तब उत्तर देते हैं याग होमादी अक्षरण क्रिय थे याग होमादि के सम ओंकार का उच्चारण होगा उसी बिना होगा नहीं याग होमादि जो होते हैं, अक्षर के द्वारा किया जाता है तत् वो जो किया हुआ आहुति डाली है आपने स्वाहा स्वा करके जो डाली है वह आदित्य मुक्त से आदित्य को प्राप्त होगा तथो तो दृष्टि आदि क्रमण है अनंत जाए फिर वापस होकर के वही वृष्टि आदि के माध्यम से पृथ्वी में आकर के अन्न भाव को होगा फिर अन्न बनने के बाद में किसी के द्वारा भूख खाया जाएगा फिर शरीर रूप में आएगा, आएगा।, आएगा। था। था। तो प्राण रूप में आएगा हो अन्न प्राण बन जाएगा हो इस परंपरा से बनता है कहा जाए थे ठीक है आदि शब्दों अनुक्त वैदिक कर्म संग्रह था याग होमादि बोला था आदि से क्या लाना जो नहीं कहा हुआ वैदिक कर्म है उसको भी समुचय करना तस्माद् तस्मापिगा कहते हैं सप्तदश तो अध्याय गीता में कहा है तस्मादात्य यज्ञता तब क्रिया प्रवर्त विधान सत्म परमित पूर्व श्लोक था ओम तत्सत निर्देश ब्रह्मण त्रिवीत स्मृत उस परमात्मा का तीन नाम है ओम तत् सत् ऐसा निर्देश होता है शास्त्र में परमात्मा का नाम तीन है ओम तत् सत् ऐसा तीन नाम होता है ओम तत्सव ब्राह्मण स्तृद तीन प्रकार का नाम है ब्राह्मणस्ते वेदास् य पिता पुरा वही तत्सत शब्द के द्वारा ही सब उत्पन्न हुए हैं सारे ब्राह्मण है वेद है सब उसी से उत्पन्न हुए हैं अच्छा। तस्मादार यज्ञान इसलिए ओम से उत्पन्न हुए थे इसलिए जो भी यज्ञादि करते हैं तो ओम पूर्व की करते हैं तस्मात ओपाहत यज्ञ दान तम क्रिया प्रवर्तनते विधान होता सपथम परम्परा जो वेदवादी लोग हैं ब्रह्मवादी ने वेदवादी ब्रह्म मैं वेद वेदवादी लोगों का सारा कर्म ओम पूर्वक होता है जो ओम से निकले है इसलिए ओम पूर्वक ही कर्म होता है गीता के सत्य तो सत्यादय से कहा है तस्मा दो यज्ञता में तक्रिया प्रवर्तनते विधान होता सप्तम परंपरा विमाम का सकहा है इत्यादि स्मृति इत्यर्थ ने कहा तो मनुष्यमृति में कहा है अग्नौ प्रास्ता आहूति सम्यक आदित्यम उपतिष्ठते आदित्य जातेर अन्न तथा प्रजा मनुस्मृति का है अग्नि में जो प्रास्ता आहूति प्रक्षेप किया आहूति है अग्नि में प्रकृष्ट आस्था प्रास्ता असुक्षेपण प्रक्षेप प्रक्षेप अर्थ असुआ से अंतर आस्था अग्नि में जो प्रक्षेप किया की गई आहूति है सम्यक प्रकार से आहूति डाली गई मान मंत्रपूर्वक प्रज्वलित अग्नि में डाली गई आहूति रात में आहुति डालने से आदित्य को प्राप्त नहीं होगा और बिना मंत्र का करेंगे तब भी नहीं होगा मंत्र चाहिए परमात्मा के चिंतन करने के लिए किसी वेद मंत्र की आवश्यकता नहीं है संस्कृत की आवश्यकता नहीं है वो सभी भाषा को जानते हैं न देवादि को देने का प्रसंग आगे देवलोक ऐसा एक लोग है वहां केवल संस्कृत चलता है वहां दूसरी भाषा नहीं चलते आपकी भाषा नहीं चलेगी परमात्मा तो समझते हैं आपकी भाषा को आप में बैठे हैं वो जिसमें बैठे उसकी भाषा समझते हैं वो तो अंतर्यामी है वो लेकिन देवादी नहीं समझते उनके लिए तो एक ही भाषा चाहिए ये इंद्र के लिए हो बोलेंगे तो नहीं लेगा इंद्र आए स्वाहा कहेंगे तो लेगा ऐसा है संस्कृत यदि मान देवदादी संबंधी कर्म करना हो तो संस्कृत नहीं होता पितृप्त स्वभा बोलेंगे तभी पितर लोग लेंगे पितरों के लिए हो जाए कहेंगे तो नहीं उनको सुनते ही नहीं जानते ही तो क्या बोला अंतर हो जाएगा नहीं समझते स्थिति है तो अगर रास्ता अहूति प्रकार से अग्नि में प्रक्षिप्त जो आहुति है मंत्रादि पूर्वक है विधि पूर्वक है ऐसा आहुति आदित्य में उपदेष आहुति वाष्पीकरण के माध्यम से आदित्य को प्राप्त हो आदित्य जाए थे आदित्य रखेंगे नहीं उस आहूति को वापस कर देगा वृष्टि के माध्यम तो से वर्षा के माध्यम से तत्व बृष्टेर अन्नम वृष्टि से धरती पर आने पर अन्न पैदा होगा तथा प्रजा प्रजा होगी तो प्राण भी हो गए अन्न प्रजा सारे के सारे ओंकार के द्वारा होना क्यों अग्नि में प्रास्त और के प्रास्तव ओंकार पूर्वक आहुति डाली थी वह आहुति आदित्य को प्राप्त होकर के वापस होकर के अन्न बन करके शरीर बना तो प्राण बना सब कुछ ओंकार से बनता है ये ओंकार स्थिति है इसी स्मृति में आश्रित आह मनुस्मृति है यह तृतीय अध्याय में मनुस्मृति में उसको लेकर के आश्रय लेकर कहा तच्च इत्यादि कहा राष्ट्र में कहा था तच्च आदित्यम उपतिष्ठते कहा यागो होम आदि क्रियते, यागो क्रिय थे याग ओमकार के बिना होता नहीं वैदिकों का तस्मात दो मृत्युदाय हृत्यादान्त क्रिया गीता शब्द दस अद्याय प्रमाण है कोई भी वैदिक लोगों का कर्म माने ओंकार के बिना नहीं होता क्यों ओम से ही ये सारा उत्पन्न हुए हैं तो ओम के बिना कोई कर्म नहीं होता है इनका इसलिए तो प्राण एक याग होमादी और क्षरिक याग होमादि जितने भी अक्षर के द्वारा ओमकार के द्वारा किया जाता है और जो किया हुआ जो यागा होते हैं तत् आदित्य उपतिष्ठाते हैं आदित्य को प्राप्त होता है तत्व वृष्टिया क्रमेण फिर वृष्टि आदि के क्रम से प्राणो अन्नम चले अन्न बनेगा उसके बाद प्रजापन देश में प्राण आ गया कि उसी से होना सारा ओंकार से होता है ये कहा ठीक है बृष्टि आदि इति आदि आदिशे नृष्टि और आदि लगा दिया आदि से क्या लेना आदित्य जाए के बृष्टि है ना बृष्टि आदि क्रम बताया तो क्रम क्या? आगे क्या है तो कहते बृष्टि आदि आदि शब्देना अन्य से प्रजा से उत्पत्ति उपकरण अन्न की और प्रजाओं की उत्पत्ति के जितने साधन है वो भी आदि से ले जाता उपकरण सर्वोच्च के कहा सभी कहा जाता है तथापि तो कथम एक अक्षर से महिमा इत्यादि तथा तो फिर इसी के विभूति महिमा से कैसे अर्थ आयेगा थे प्राण कहा प्राणिर अन्न उसी के द्वारा बने हुए प्राण अन्य थे फिर एक विस्तार होगा आगे एके से फिर कोई बनेंगे आगे आकर के फिर एके का विस्तार होगा ये चक्र चलता रहेगा ठीक है अर्था तो उच्चते अक्षर से महिमा से महिमा से रस बने अन्ना जी द्वारा होती है आगे है। आगे मंत्र ोभ येद विद्या चाद्या चेब करोति कौया उपनिषदा। तदे वीय्तरमती फल्येत अक्षरस्याख्यानमतीदु येत वेद येद् विद्या चा विद्या तदे विद्य कौतीया उपनिषदा तदेव दिव्यवत्तर खलूत अक्षर से उपसख्या के द्वारा उभौ कुरुत दोनो व्यक्ति काम करते हैं कर्म तो के द्वारा ही करेंगे ओम पूर्वक ही कर्म करेंगे वैविक कर्म करने वाले ओंकार का उच्चारण करेंगे ओंकार पूर्वक कर्म करेंगे वो ज्ञानी अज्ञानी ओंकार की पूर्वोक्त तो जो महिमा को जानने वाला एक तीनों को विशिष्ट जो ओंकार है तो ऐसे महिमा जानने वाला एक है एक नहीं जानता महिमा को खाली ओम ओम करता है ओंकार की महिमा को नहीं समझता दोनों के द्वारा कर्म तो किया जाता है वैविक कर्म ओंकार पूर्वक होता तेरा उभव पुरुत दोनों के दोनों व्यक्ति कर्म करते हैं तेरा मान ओंकार अक्षर एना उस अक्षर के द्वारा ही दोनों कर्म करते हैं यश्च एतद एवं वेदर जो एक तो ज्ञाता है इस विषय ओंकार के विषय में एक तक पूर्वोक्त तो बातों को जानता है ओंकार तीन गुण विशिष्ट है ओंकार के बिना कोई कर्म नहीं होता ऐसा जो समझा हुआ है और यश्च न वेदत और एक को ज्ञान नहीं है खाली ओम ओम कर देगा खाली ज्ञान नहीं है ऐसी स्थिति का है तो दोनों ही करते हैं तो ओंकार से ही करते हैं किन्तु फल में विलक्षणता हो जाएगी फल दोनों को प्राप्त होगा किंतु एक विशेष फल होगा क्यों तो कहते हैं नाना तू विद्या अविद्या ये भिन्न भिन्न मार्ग वाले हैं विद्या और अविद्या जानना और न जानना भिन्न भिन्न मार्ग हैं विद्या और अविद्या अलग मार्ग है गंगोत्री जाना और ऋषिकेश जाना जैसा विपरीत चलने विद्या और अविद्या दोनों तो एक जानता है एक नहीं जानता ओमकार के विषय में ओमकार की जो महिमा गाई गई पूर्व में एक उस महिमा को जान करके ओमकार का उच्चारण पूर्व कर्म करता है और एक केवल ओम का उच्चारण करता है महिमा नहीं समझता इनमें से फल में कुछ अंतर हो जाएगा कहते हैं नाना तो विद्या च विद्या ज्ञान और अज्ञान भिन्न भिन्न होते हैं भिन्न भिन्न मार्ग वाले हैं यदे वह विद्या करोती श्रद्धा जो विद्यापूर्वक करता है ज्ञानपूर्वक करता है विद्या माना ज्ञान ओंकार की जो महिमा पूर्वक में गाई गई है अभी तक जो ओंकार की महिमा गाया उसको जानने वाला अरेव जो व्यक्ति विद्य या ज्ञान के द्वारा ज्ञान पूर्वक कर्म करता है श्रद्धा या और श्रद्धा के साथ करता है एक तो अश्रद्धा से भी कर्म होता है क्या करें अब इस कोम में हम पैदा हो गए दिखाने के लिए करना पड़ेगा सुबह संध्या करने की इच्छा नहीं है क्यों कह रहे आश्रम में बैठे हैं लोग क्या बोलेंगे ये भी एक करना होता है एक वो पूर्वक होता है श्रद्धा एक तो श्रद्धापूर्वक होता है और एक मजबूरी में करना लोगों के डर से भी अकर्णात मंदकल स्त्रेय ठीक है न करने की अपेक्षा वो भी अच्छा है किंतु तो बहुत अच्छा वो नहीं है पूर्वक होना चाहिए तो एक तरीपनी श्रद्धा यादम अश्रद्धा देना जरूरी है देते समय श्रद्धा श्रद्धापूर्वक देना चाहिए अश्रद्धापूर्वक नहीं आपके ले तो जाएगा ही वो श्रद्धा से तो चाहे तो। अश्रद्धा से तो फिर अश्रद्धा क्यों करना श्रद्धा से तो, त्वरी हम बस्तु गोविंद समर्प यह भूति करो भगवान आपका ही है मैं जन्म से पहले मेरे हाथ कुछ भी नहीं था ये आपका ही है आप ही को दे तो। देता तेरे तुझको अर्पण क्या लागे तेरा ऐसा बोलते हैं आरती में जाते हैं ना तेरे के उसका में तेरा ही है तेरे का अर्पण कर रहा हूं मेरा क्या जा रहा है ऐसी यदे जब विद्या ज्ञान पूर्वक करता है विद्या के द्वारा श्रद्धा या उपनिषद श्रद्धा से करता है उपनिषद माने होता है उपासना सहित करता है चिंतन पूर्वक करता है तदेव वीरपद तरम भवती वही कर्म अत्यंत शक्तिशाली होगा ऐसा अर्थ है इति। अक्षर से उपव्याख्यान होती इसी अक्षर की व्याख्या हो गई व्याख्या कर दी व्याख्यान हो गया तस्वीर उपव्याख्यान कहा था उसी की व्याख्या हो गई अक्षर से तो मही कृतत्वाद उपासने सिद्धे किम उत्तरेण ग्रंथेन आशंका अक्षर को प्रशंसापूर्वक प्रशंसा कर दी उषा शक्ति पूर्व मंत्र तुति के द्वारा मही कृतत्वा प्रशंसा कर दी खो महिमा गई उपासना सिद्धि इसलिए माने स्तुति के माध्यम से उसको महान बनाने से उपासना सिद्धि हो गई उपासना सिद्ध होने पर किम उत्तरण ग्रंथे ना उसी को उपासना करने की सिद्धि हो गई उसकी आगे क्या करना आगे के मंत्रों से क्रम से ये प्रश्न आज कहा तत्वना करते हैं तत्र अक्षर विज्ञानवतः कर्म करत्य उस अक्षर के जा जानकारी वाली को कर्म करना चाहिए यहां यह मंत्र में बोलना चाहते हैं अनजान में कर्म नहीं करना चाहिए हाँ। उस अक्षर जो ओंकार है उसकी महिमा को समझ करके क्या क्या कहा पूर्व में हाँ। उसको जानने वाले को कर्म करना चाहिए इतम आक्षेप है ये जो सिद्ध हुआ था उसके ऊपर पूर्ववादी आक्षेप करता है महाराज दोनों व्यक्ति ओंकार से तो कर्म करते हैं तेरा उभव कुरु था आक्षेप है दोनों यही तो करते हैं जाने या न जाने तो दोनों एक ही बात है अग्नि को जान करके छूए चाहे अनजान में छुए क्या काम करेगा जलाएगा काम है उसका हरड़ होती है हरड़ उसके गुण के बारे में जानकर के खाए या अनजान में खाए दोनों क्या विरेचन करे काम एक ही है उसका तो फिर उसको जानने की आवश्यकता क्या है ये पूर्वाजी शंका करने जा है तथा अक्षर विज्ञान पता कर्मकर्तव्य स्थित हुआ इसके ऊपर आक्षेप करता है पूर्वाजी आ, क्या अक्षर करता है तेन अक्षरेणा उभव यशद अक्षरम एवं व्याख्यातम वेद यश कर्म मात्र विद अक्षर याथात्मा न वेद तब तो कर्म गुरु था दोनों व्यक्ति कर्म को कर्म, कर्म करता है तेना अक्षरे उभौ दोनों के दोनों e itad, एक व्यक्ति ऐसा है एक तरम व्याख्यातम वेद जो ईशा अक्षर के विषय में अब व्याख्या हुई तीनों गुण विशिष्ट उसके बिना कोई भी वस्तु सिद्ध नहीं होता सिद्ध किया था ये जो जानता है और ये सब कर्म मात्र वेदे कर्म को जानता है अक्षर की महिमा को नहीं जानता ओमकार की महिमा के बारे में पता नहीं है ओम तो लगाता है किंतु जानता नहीं महिमा अथात्म यथात्म न वेगा अक्षर यथात्म अक्षर की जो यथार्थता है स्वरूप बंदर है यश तो कर्म मात्रविद अक्षर यथात्म कर्म मात्र का वित्त है अक्षर के स्वरूप नहीं जानता तो वह कर्म गुरुतः कर्म दोनों के दोनों कर्म, कर्म करता है तो करते हैं तो तयोग कर्म सामर्थ्य आदि फल दोनों के कर्म के सामर्थ्य से फल मिल जाएगा कर्म किया तो फल मिलेगा दोनों को चाहे ज्ञान करके करे चाहे अन में करे किम तरह से यथात्म विज्ञानी थी फिर उसमें अक्षर के यथार्थ ज्ञान से क्या लेना देना ये पूर्वाधिक क्षमता है और की शंका में बोलता है दृष्टम ही लोग है लोग ने देखा है हरी कठिन भक्ष है तो जो हर खाने वाले जो व्यक्ति होंगे हर है तो भक्ष्य था तद तो रसाद रसाभिज्ञ और इतर विरेचन दोनों का काम तो एक ही करेगा उसको रस का जानकारी है उसके क्या परिणाम आने वाला जानने वाला एक है एक अनजान है दोनों खाएंगे तो दोनों का एक ही काम होगा विवेचन काम दोनों का होगा बलसाप होगा तो फिर अक्षर के यथात में जाने की आवश्यकता क्या है यह शंका आ गए। तो सिद्धांत कहते हैं नैगम ऐसी बात नहीं है जानने में और न जानने में बहुत फल होता है ज्ञान और अज्ञान में बहुत बड़ा फल होता है कहना चाहते हैं भेज अस्मा देखो नाना है भिन्न भिन्न मार्ग वाले हैं ज्ञान और अज्ञान जानना और न जानना भिन्न हो जाता है नाना तो विद्या चविद्या जो सिद्धांत बोले जा रहे हैं विद्या यस्त ना विद्या च विद्या विद्या विदिन्न मगो आलय अध्याय में शांक भाष्य में आया है ज्ञान और अज्ञान का फल कैशल सर्प कुसाग्रा तथोद पाना मनुष्य पिवर्धय अज्ञानत पतं के ज्ञाने फल पश्यथोपद ऐसा किया है महाभारत का श्लोक है कुशा शूभने वाले होते हैं कुशा कुशा सर्पा कुशाक्रहण सर्प सामने है ज्ञानी ज्या, और अज्ञानी में फर्क पड़ जाएगा वहां अज्ञानी होगा चलता जाएगा डस देगा वो सर्प के विषय में जानकार होगा वहां से अलग हो जाएगा बच जाएगा सर्पाह हाँ। ज्ञान और अज्ञान का फल ऐसा होता है सर्प सामने होगा एक सर्प के विषय में जानता है एक नहीं जानता है न जानने वाला जाएगा काट देगा वो और जानने वाला निवृत्त हो जाएगा सर पुषाक्रणी और कुशा के अग्रभाग जो होते हैं बल्कि होते हैं वो तो जानने वाला वहां जाएगा नहीं न जानने वाला पहुंचेगा तो चुख जाएगा उसको जब का अनुभव करना पड़ेगा तथा उदापान उदापान कुआ कुआ को समझने वाला किनारे में नहीं पहुंचेगा लौट जाएगा न जानने वाला आगे बढ़ेगा गिर जाएगा सरपा कुशा अग्रणी तथोत दृष्टा मनुष्य परिबल जयंती ऐसा है उसको देखकर के लोग उसको त्याग देते हैं तीनों के तरफ नहीं जाते हैं सर्प के तरफ उषा के अग्रवा के तरफ और उतपान माने कुआ के तरफ नहीं जाते हैं अज्ञानता तत्र पतंती के चित्त कुछ लोग अज्ञान के महिमा से उसमें पड़ जाते हैं सर्प के सामने गए तो डस देगा सर्प की महिमा जानते नहीं हो। पे तो वो उषा के अग्रभाग पहुंच गए चुभेगा और कुए पड़ गए तो गिर गए वो तत्र पतंती के ज्ञाने फलम दृष्ट यथा तथो परिश्रम ज्ञान में फल देखो तो ऐसा फल है जैसे ऊपर में कहा ऐसा फल ज्ञान में न जानना बड़ा अंतर होता है इस प्रकार यहां भी कहना चाहते हैं नम करके कहा ऐसी बात नहीं है मान ओमकार की महिमा पूर्वक जान करके कर्म करेगा तो वीरिय बत्तर बड़ा अतिशय शक्तिशाली होगा और नहीं तो सामान्य फल वाला होगा अज्ञान परमात्मा का नाम है ओम का नाम यादव फल मिलेगा सामान्य होगा और जान करके करेगा विशेष फल होगा ये बोलना चाहते हैं तो पूर्वाग्नि कहा था, उसी ओंकार के द्वारा दोनों कर्म करते हैं ओम लगा के कर्म करते हैं। वैदिक लोग ओम के बिना कर्म करते नहीं तो वैदिक लोग जो होते हैं ओंकार पूर्वक कर्म करते हैं तो दोनों करते हैं तो फिर एक तो जानता है एक नहीं जानता है दोनों व्यक्ति कर्म कर रहे हैं तो फल में फिर क्यों होगा दोनों को समान फल मिल जाएगा हर रहे उसके महिमा को समझ करके खाए जान करके खाए अंजान में खाए विवेचन करना उसका काम है ये काम हो दोनों का काम यही करेगा अग्नि को छू कोई छूता हो एक जान करके छूता हो अंज्ञान में छूता हो क्या करे जला देगी उसका काम है तो उसके लिए ज्ञान में और अज्ञान में फलभेद होता नहीं ये की शंका है चंद्र सिद्धांत बहुत फलभेद है ये कहते हैं तो न एवं कहा सिद्धांत इस बात नाना तु विद्याद्याचार जिससे कि देखो भिन्न भिन्न है ज्ञान और अज्ञान जानना न जानना भिन्न भिन्न होता है भिन्न ही विद्या विद्य कहा ज्ञान और अज्ञान भिन्न है एक एक तरफ जाने वाले नहीं विपरीत दशा में चलने वाले होते हैं तू शब्द पक्ष व्यावृत्य नाना तू में तू आया पूर्व पक्ष चल रहा था मंत्र में उसके लेकर उसी व्यावृत्ति के लिए तू लगा दिया न ओंकार से कर्मात्र विज्ञानमे रसतम आपकी गुण समृद्धि गुणवद विज्ञान किम तरी तथि अभ्यधिकम जाते हैं ओंकार में इतना ही नहीं समझना कर्मांगत् तो मात्र जानना कर्म का अंग है इतना समझना रसतम आप्ति समृद्धि गुणवद्ध विज्ञान इतना मात्र नहीं उससे भी अधिक ओंकार में जानने का विषय है क्या है तस्मा तद अंगाधिक फलाधिकम युक्त इसलिए अंग में अधिकता होने पर फल में भी अधिक हो जाएगा प्रशंसा भी है यहां अंग में यही अग्रह का दृष्टम ही लोग यही कहते हैं सिद्धांत बोलते हैं लोग में देखा है जानने और अनजान में फल भेद हो जाता है एक पर्मराग मणि होगा मणि मणि एक क्या है एक द्रव्य के रूप में हमारे सामने आ मिलता है एक बणिक होगा व्यापारी और एक होगा सबर भील जो जंगली होगा दोनों के दृष्टि से मड़ी अलग अलग दृष्टि को होगी वो साबर के लिए जो तो पत्थर है चिड़िया को फेंकने का काम आ जाएगा और वणिक जो होगा व्यापारी होगा उसके कीमत समझेगा कितने करोड़ों में बेचेगा उसको ज्ञान और अज्ञान का फल ऐसा होता है उस भीड़ को पता नहीं है वो एक पत्थर समझेगा उसको वो तो चिड़िया भगाने का काम कर देगा ऐसा देगा। फल मिलेगा पर मराज मरेगा लोग मैं जो है ज्ञान और अज्ञान के महिमा देखा है एक व्यक्ति मणि के बारे में जानता है और माने क्या है हाथ से तटोल करके जानने वाला था ने विशेष बुद्धि का विषय है वो चीज कैसे पत्थर को मणि माना जाए हाई पत्थर ही है वो विशेष तो है तो जो ब, बनिया होगा सुनारा होगा वो तो जानता है मणि के विषय में क्यों भी जो होगा जानता नहीं है ये कहते हैं दृश्यम के बणिक सबर है बणिक और सबर में देखा है बनिया और सबर मनी जंगली भील दोनों में पद्मराग आदि मणि बिक्रे पद्मरागा मणि बिक्री के ले गया है एक बनिया गया है अथवा एक भील गया है तो भील को उसकी कीमत पता नहीं पांच रुपए में दे देगा और बनिया उसको लाखों रुपए ले लेगा पद्म मणि बिक्रह बणिजो विज्ञान आधिकार उसके विषय में कुछ व्यापारी के ज्ञान ज्यादा है उस मणि के विषय बनी जो हो उस बनिया का विज्ञान आदि क्या फलादिम फल भी ज्यादा हो जाएगा उसको बेचने गया था ज्यादा धन लाएगा उसे वो और सबर को दो चार रूपये में हो जाएगा वो जानता नहीं है कि फल होता है समय हो गया है फिर करें ओम आद्या सर्व ब्रह्मोपन साम ब्रह्मशंक त